महाभारत आदि पर्व आदिपर्व सप्तिकमोध्याय सूर्यकन्या तपति को देखकर राजा संवरण का मोहित होना अर्जुन उच तापत्यक्यम उक्तवान्थे मा तदम ज्ञातमक्षावि तापत्या विन चित्म अर्जुन ने कहा गंधर्व तुमने तप्ति नंदन कहकर जो बात यहाँ मुझसे कही है उसके संबंध में मैं यह जानना चाहता हूं कि तापत्य का निश्चित अर्थ क्या है तपति नाम का वयम ही व्यम साधो तत्वितुम साधु स्वभाव गंधर्वराज यह तपती कौन है जिसके कारण हम लोग तापत्य कहलाते हैं हम तो अपने को कुंती का पुत्र समझते हैं अतः तापत्य का यथार्थ रहस्य क्या है यह जानने की मुझे बड़ी इच्छा हो रही है वैशं पायनवाच एव मुक्त कुंती पुत्रम धनंजयम विस्तृताम त्रेशलोके कथा वै सम्पायन जी कहते हैं जन्मेजय उनके योग कहने पर गंधर्व ने कुंती नंदन धनंजय को वह कथा सुनानी प्रारंभ की जो तीनों लोकों में विख्यात है गंधर्ववाच हत्यामी कथा में मनोरमा यथावदिला पार्थ सर्वुद्धिमता गंधर्व बोला समस्त बुद्धिमानों में श्रेष्ठ कुंती कुमार इस विषय में एक बहुत मनोरम कथा है जिसे मैं यथार्थ एवं पूर्ण रूप से आपको सुनाऊंगा उक्त वन्यन ताम तापत्या तते हम कथिषा सुणु स्वैकमनाभव मैंने जिस कारण अपने वक्तव्य में तुम्हें तापत्य कहा है वह बता रहा हूँ एकाग्र चित्त होकर सुनो ये सद्विधिष्णन नाकनोति तेजसा एतस्य तरती नाम बभूव सदृशी सुता विवस्वतो तो वही देवस्या सावित्र व्रजा विभो विस्तृता त्रिशुलोकू तपति तपसा ये जो आकाश में उदित हो अपने तेजो मंडल के द्वारा यहाँ से स्वर्गलोक तक व्याप्त हो रहे हैं इन्हीं भगवान सूर्य देव के तपति नाम की एक पुत्री हुई जो पिता के अनुरूप ही थी प्रभो वह सावित्री देवी की छोटी बहन थी वह तपस्या में संलग्न रहने के कारण तीनों लोकों में तपति नाम से विख्यात हुई न देवी न असुरी न नक्षि न चराक्षसी न नप्सरा न चंधर्वी तथा रूपेण काचनम उस समय देवता असुर यक्ष एवं राक्षस जाति की स्त्री कोई अपसरा तथा गंधर्व पत्नी भी उसके समान रूपवती न थी सुभक्तावद्यांगी सीताज त्रलोचना स्वाचारा चाध्वी चह सुच भामनि न तस् सृदिन त्रितिलोके सुत भर्ता सविता में रूपशील गुणश्रुतः उसके शरीर का एक एक अवयोग बहुत सुंदर सुभक्त और निर्दोष था उसकी आँखें बड़ी बड़ी और कजरारी थीं वह सुंदरी सदाचार साधु स्वभाव और मनोहर वेश से सुशोभित थी भारत भगवान सूर्य ने तीनों लोकों में किसी भी पुरुष को ऐसा नहीं पाया जो रूपशील गुण और शास्त्र ज्ञान की दृष्टि से उसका पति होने योग्य हो संप्राप्त यौवनाम पश्यन्दे दुहितरम तुलाम नोपलभे ततः शांतिम संप्रधानम विचितन वह युवा अवस्था को प्राप्त हो गई अब उसका किसी के साथ विवाह कर देना आवश्यक था उसे उस अवस्था में देखकर कर भगवान सूर्य इस चिंता में पड़ पड़े कि इसका विवाह किसके साथ किया जाए यही सोचकर उन्हें शांति नहीं मिलती थी अथर्ष पुत्र कौंते यूणाम वृषभ हो बलि सूर्यम आराधया मास नृप संवरण उन्ही दिनों महाराज दृक्ष के पुत्र राजा संबरन कुरुकुल के श्रेष्ठ एवं बलवान पुरुष थे उन्होंने भगवान सूर्य की आराधना प्रारंभ की अर्घ माल्योपहाराद गंध शुचि नियमूपवासैच्च तपोभिर्भिवधर सुशूर नहवादी शुचि पौरवनंदन अंसुमत समुदयामा सक्तिमा कौरवनंदन वे मन और इंद्रियों को संयम में रखकर पवित्र हो अर्घ पुष्प गंध एवं नैवेद्य आदि सामग्रियों से तथा भांति भांति के नियम व्रत एवं तपस्याओं द्वारा बड़े भक्तिभाव से उदय होते हुए सूर्य की पूजा करते थे उनके हृदय में सेवा का भाव था वे शुद्ध तथा अहंकार शून्य थे तथा कृतज्ञ धर्मज्ञम रूपेणाशंभु सूर्य तपत्यासूर्य पति में इस पृथ्वी पर उनके समान दूसरा कोई पुरुष नहीं था वे कृतज्ञ और धर्मज्ञ थे अतः सूर्य देव ने राजा संबरण को ही तपती के योग्य पति माना धातुमि क्षतः कन्या तस्म संबरणा नृपोत्तमाय कौरभ्य विस्तुताजनायत कु नंदन उन्होंने निपश्रेष्ठ संबरण को जिनका उत्तम कुल संपूर्ण विश्व में विख्यात था अपनी कन्या देने की इच्छा की यथाही दिव्य दीप्ताशु प्रभास तेजसा तथा महीपालो दिप्त्या संबरणत जैसे आकाश में उद्दीप्त किरणों वाले सूर्य देव अपने तेज से प्रकाशित होते हैं उसी प्रकार पृथ्वी पर राजा संबरण अपने दिव्य कांत से प्रकाशित थे यथार्चयंती चादित्यम उद्यत ब्रह्मवादिनः तथा संबरण प्राथ ब्राह्मणावरजा प्रजाः पार्थ जैसे ब्रह्मवादी महर्षि उगते हुए सूर्य की आराधना करते हैं उसी प्रकार क्षत्रिय वैश्य आदि प्रजाएं महाराज संबरण की उपासना करती थीं स सोमवती कांतवाद आदित्यमति तेजसा बभुवन पति श्रीमान सुहृदाम दुर्दापि वे अपनी कमणीय कांति से चंद्रमा को और तेज से सूर्यदेव को भी त्रस्कृत करते थे राजा संबरण मित्रों तथा शत्रुओं की मंडली में भी अपनी दिव्य शोभा से प्रकाशित होते थे एवं गुणस नपते तथा वृत्त कौरव तस्म दातु मने तपति तप स्वयं गुरुनंदन ऐसे उत्तम गुणों से विभूषित तथा श्रेष्ठ आचार व्यवहार से युक्त राजा संबरण को भगवान सूर्य ने स्वयं ही अपनी पुत्री तपती को देने का निश्चय कर लिया स कदाचिदो राजा श्रीमानमित विक्रम चतार मृगया पार्थ पर्वतोपवन एक कुी नंदन एक दिन अमित पराक्रमी श्रीमान राजा संवरण पर्वत के समीपवर्ती उपवन में हिंसक पशुओं का शिकार कर रहे थे चर तो मृगयां तस् क्षुत्पाशा साम नाग कौंते प्रतिबोह समृता स्वच्च पार्थ बदभ्यामें गिरो नृप दशा दृशीलोके कन्या मयतलोचना शिकार खेलते समय ही राजा का अनुपम अश्व पर्वत पर भूख प्यास से पीड़ित हो मर गया। पार्थ घोड़े की मृत्यु हो जाने से राजा संबरन पैदल ही उस पर्वत शिखर पर विचरने लगे घूमते घूमते उन्होंने एक विशाल लोचना कन्या देखी जिसकी क्षमता करने वाली स्त्री कहीं नहीं थी स एक एक मासाद्य कन्या प्रबलादन तत्सौनिपतार्द उल पश्यन्न विचले चढ़ शत्रुओं की सेना का संहार करने वाले नवश्रेष्ठ संबरण अकेले थे और वह कन्या भी अकेली ही थी उसके पास पहुँच कर राजा एकटक नेत्रों से उसकी ओर उस देखते हुए खड़े रह गए सही ताम तर्कया मा पुनः सतर्क या मां प्रभाम पहले तो उसका रूप देख नरेश ने अनुमान किया कि हो न हो ये साक्षात लक्ष्मी है फिर उनके ध्यान में यह बात आई कि संभव है भगवान सूर्य की प्रभा ही सूर्यमंडल से च्युत होकर इस कन्या के रूप में आकाश से पृथ्वी पर आ गई हो वपुषा वर्चसाच इ शिखाम इव विभावो प्रसन्न तेन कांत्या चंद्र रेखा विवामलाम शरीर और तेज से वह आग की ज्वाला सी जान पड़ती थी उसकी प्रसन्नता और कमनीय कांति से ऐसा प्रतीत होता था मानो वह निर्मल चंद्रकला हो गिरपृष्ठे तुषा यशीतलोचना बिभ्राजमा शुष्भ है प्रतिमे वृणमयी सुंदर कदरारे नेत्रों वाली वह दिव्य कन्या जिस पर्वत शिखर पर खड़ी थी वहाँ वह सोने की धमकती हुई प्रतिमा से शोभित हो रही थी तस्पेण स ग्रीवेश विशेषत सवृक्ष छुम पल तो हिन्मय इवाभवत विशेषतः उसके रूप और वेश से विभूषित हो वृक्ष गुल्म और लताओं सहित वह पर्वस्वर्ण में स पड़ता था अवमेरे चाँ दृष्ट् सर्वोकेशोषिता अवापत चात्मनवेदे स राजा चक्षुष फल उसे देखकर राजा संबरण की समस्त लोकों की सुंदरी युतियों में अनादर बुद्धि हो गई राजा जब मानने लगे कि आज मुझे अपने नेत्रों का फल मिल गया जन्म प्रभृति यंचन धृष्टवान् सहीपति रूपम न स दर्क याथ किंचन भूपाल संवरण ने जन्म से लेकर उस दिन तक जो कुछ देखा था उसमें कोई भी रूप उन्हें उस दिव्य किशोरी के, के सदृश नहीं प्रतीत हुआ तया बद्धम अनस्क्ष गुणमय स्तरा न चुचाल तय सात भुभे न चकिंचन उस कन्या ने उस समय अपने उत्तम गुण में पासों से राजा के मन और नेत्रों को बांध लिया वे अपने स्थान से हिलडुल तक न सके उन्हें किसी बात की सदैवासुर मानुषम लोकम्य धात्रेदेशत वे सोचने लगे निश्चय ही ब्रह्मा ने देवता असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण लोकों के सौंदर्य सिंधु को मथ कर इस विशाल नेत्रों वाली किशोरी के इस मनोहर रूप का आविष्कार किया होगा एवं संतर्कया मासप द्रमण संपदा कन्याम सदृशि लोक नृप संबरण सदाम इस प्रकार उस समय उसकी रूप संपत्ति से राजा संबरण ने यही अनुमान किया कि संसार में इस दिव्य कन्या की समता करने वाली दूसरी कोई स्त्री नहीं है ताम चृष्टिव कल्याण इम कल्याण अमृ जनो नृप जगा चिंताम इन पीड़ित कल्याण में कुल में उत्पन्न हुए वे नरेश उस कल्याण स्वरूपा कामनी को देखते ही काम कामबाण से पीड़ित हो गए उनके मन में चिंता की आग जल उठी दह्यमान सतिब्रेण अग्निना प्रगलभा प्रगलभस्ताम तदोवाच मनोहराम तदनंतर तीव्र कामग्नि से जलते हुए राजा समरण ने लज्जा रहित होकर उस लज्जाशीला एवं मनोहारिणी कन्या से इस प्रकार पूछा काशी कश्याशि रंभोरुम चेह ठसी कथम च निर्जनेरण्ये चरस्ये का स्मित रंभोरु तुम कौन हो किसकी पुत्री हो और किस लिए यहाँ खड़ी हो पवित्र मुस्कान वाली तुम इस निर्जन वन में अकेली कैसे विचर रही हो तम ही सर्वाण व्यांगी सर्वाभरण भूषिता विभूषण तं तुम्हारे सभी अंग परम सुंदर एवं निर्दोष हैं। तुम सब प्रकार के दिव्य आभूषणों से विभूषित हो सुंदरी इन आभूषणों से तुम्हारी शोभा नहीं है अभी तो तु, तुम स्वयं ही इन आभूषणों की शोभा बढ़ाने वाली अभीष्ट आभूषण के समान हो न देविम ना, ना सुरीम चय न यक्षि न चाक्षसीम न चोगवती चा न गंधर्भी न मुझे तो ऐसा जान पड़ता है तुम न तो देवांगना हो न असुरकन्या न की स्त्री हो न राक्षस वंश की न ना कन्या हो न गंधर्व कन्या मैं तुम्हें मानवी भी नहीं मानता या ही दृष्टा मया का वापी वरांगना ना साम सदृशी बंदे स्वाम्त का सि यौवन के मल से सुशोभित होने वाली सुंदरी मैंने अब तक जो कोई भी सुंदरी स्त्रियां देखी अथवा सुनी है उनमें से किसी को भी मैं तुम्हारे समान नहीं मानता दृष्टिचारुदते चंद्रात्न्त तरम तब वदनम पद्म भत्राक्षमथ जब से मैंने चंद्रमा से भी बढ़कर कमनीय एवं कमल दल के समान विशाल नेत्रों से युक्त तुम्हारे मुख का दर्शन किया है तभी से मनमत मुझे रहा है एवं सा मही पालो तू सात कामार्थ निर्जन रणे प्रत्यिंचन इस प्रकार राजा समरण उस सुंदरी से बहुत कुछ कह गए परंतु उसने उस समय उस निर्जन वन में उन काम पीड़ित नरेश को कुछ भी उत्तर नहीं दिया तथो लालाप्यमान पार्थिवस्या यथे क्षण सौदा मिन चाभ्रेशु तत्रीय राजा सम्बरण उन्मत्त की भांति प्रलाप करते रह गए और वह विशाल नेत्रों वाली सुंदरी वहीं उनके सामने ही बादलों में बिजली की भाँति अंतर्ध्यान हो गई तामन्वेषुम स परिचक्राम सर्वतः वनम वनजपत्राक्षक्ष भ्रमणुन्मत्तव्य नरेश कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाली उस दिव्य कन्या को ढूंढने के लिए वन में सब ओर उन्मत्त की भांति भ्रमण करने लगे अपश्यम सतुताम बहुतत्र विलप्यत निश्चे पार्शिवश्रेष्ठ मुहूर्त स जब कहीं भी उसे देख न सके तब वे महा बहुत विलाप करते करते मूर्छित हो दो घड़ी तक निश्चेष पड़े रहे इत श्री महाभारत आदि पर्वि चैत्र रथ पर्वणी, पर्वणी तपत्युपाख्या सप्त्यधिक शतम उद्याय इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत चैत्र पर्व में तपती उपाख्यान विषयक एक अध्याय पूरा हुआ